दोस्तों कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी के हालात अक्सर वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम उनके बारे में सोचते हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि हमारे सर्क्यूमस्टेंस हमारी सोच अक्स होते हैं। मतलब दुनिया हमेशा हमारे खिलाफ नहीं होती। कभी-कभी हम खुद अपनी सोचों से अपना इनवर्मेंट बना लेते हैं।, से से हैं ए वो नए chances लेने से घबराता है और जो opportunities उसके सामने आती हैं उन्हें ignore कर देता है दीरे दीरे उसकी financial situation वाकई उसके negative thoughts का reflection बन जाती है दूसी तरफ एक इंसान जो ये सोच रखता है कि मैं महमत और consistency से अपनी जिंदगी सुधार सकता हूँ वो हर छोटे chance को He attracts what he is। मतलब आप दुनिया से जो मांगते हो वो जरूरी नहीं मिले, लेकिन आप जो अंदर से हो, दुनिया वैसा ही आपको reflect करती है। सोच और हालात का ये रिश्ता एक cycle बनाता है। Positive सोच, positive actions, better circumstances। Negative सोच, negative actions और भी मुश्किल circumstances। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी जिंदगी मुश्किल है, इसलिए मेरी सोच भी negative हो गई है। लेकिन Alan कहते ह पहले सोच बिगड़ती है, फिर ज़िंदगी के हालात बिगड़ते हैं। एक और मिसाल लो, अगर आप अपने करियर के लिए प्रोएक्टिव सोच रखते हो, नई स्किल सीखते हो, नेटवर्किंग करते हो, अपने गोल्ड सेट करते हो, तो नेचरली आपके सामने नए डोर्स ओपन होते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा कम्प्लेन करते हो कि मुझे चांस ह अगर आपको अपनी reality चेंज करनी है, तो पहले अपने mind के अंदर की सोच चेंज करो। अगले chapter में हम देखेंगे effect of thought on health and body, यानि कैसे आपकी सोच आपकी सेहत और physical well-being को सीधा effect करती है।